फूल देह के भान नहीं होने पर भी यद आत्मनो भानम क्या है जो आत्मा का भान होता है सो अन्वयने से अभान आत्मनो यद भानम सो अन्वय सपने का तो स्वप्न अवस्था में स्थल देह से अभाने स्थल देह की प्रतीत नहीं होने पर भी आत्मनो यद भानम आत्मा का जो भान होता है तो अन्वय वह आत्मा का अन्वय है hmm. पूरा अर्थ क्या बोलो स्वप्न अवस्था में प्रती नहीं होने पड़गी प्रती कहेंगे तो स्थलचर्या बोलनी पड़ेगी प्रती स्वप्न अवस्था में स्थूल देह की प्रतिति नहीं होने पर, भी। तो नहीं होने पर भी। आत्मा का जो फिर आत्मा का कैसे होगा प्रतिति कहे तो आत्मा की कहो आत्मा की जो प्रती होती है वो आत्मा का आत्मा का अन्वय अभ्य hmm बोलो पूरे शरीर में आत्मा का पूरे शरीर में कहा गया बेहतरे कोई बोल सकता है नहीं उसको नहीं बोना अर्थ बोलना बोलो स्वप्न नहीं रुक जाओ और किसको है? बोलो स्वप्न तो अवस्था में फूल देह की भान नहीं होता है नहीं ये नहीं बातरे कहना है स्वप्न तो अवस्था में स्वप्न अवस्था में आत्मा का भान होने पर भी स्थूल देह का भान नहीं होता यह, यह स्थूल देह का व्यतिरिक स्वप्न अवस्था में आत्मा के भान होने पर भी स्थूल देह का भान नहीं होता है वो स्थूल देह का व्यतिरिक है अन्य बताओ अन्य क्या है में आत्मा का भान होता, होता है नहीं है नहीं बात बोलो स्वप्न तो अवस्था में आत्मा होने पर भी की अंदर ये नहीं उल्टा हो गया स्वप्न तो अवस्था में फूल देव का भान होने पर भी आत्मा का जो भान होता है वो आत्मा का अनुभव ये ठीक हुआ क्या बोला स्वप्न अवस्था में फूल का होने पर भी जो है। का जो आत्मा का आत्मा का अन्वय है व्यतिरिकताओ स्वस्था में आत्मा का भान होने पर भी का स्वप्न अवस्था में आत्मा की उसका विपरीत तो समझना थोड़ा आत्मा के भान होने पर भी थोलदेह का भान नहीं होता है वो सूल देह का व्यतिरेक है इसी प्रकार सूक्ष्म का अन्याय व्यतिरिका बता सकते हो सूक्ष्म का अन्याय व्यतिरिका बता सकते हैं? नहीं, समाधि नहीं समाधिक नहीं सूक्ष्म में सुशुक्ति अवस्था में आत्मा का बहन आत्मा का बहन पहले अन्य बताना है सुश्रुति अवस्था में सुशुक्ति अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भान न होने पर भी आत्मा का जो भान होता है वह आत्मा का सूक्ष्म के भान नहीं होने पर भी आत्मा का सुश्र अवस्था के साक्षी रूप से जो स्पूर्ण होता है वह आत्मा का अन्वय है और सुश्रूच अवस्था में आत्मा का स्पुरन होने पर भी सूक्ष्म देह का भान नहीं होता है और सूक्ष्म शरीर का व्यतिरेक कब सुरशि अवस्था में इसी प्रकार सुश्रुप्ति के अन्या बेचरे को बताएंगे तो कहाँ कहना का, है समाधि समाधि में सुश्रुति अवस्था के भान नहीं होने पर भी आत्मा का भान होता है वह आत्मा का अन्वय और समाधि अवस्था में आत्मा के भान होने पर भी सुश्रुति का भान नहीं होता है और सुश्रुद्धि का बेचरे इसको थोड़ा देख करके दिमाग में रखना इसी प्रकार त्व पदकार एक श्लोक में कहा गया त्व पदकार जगतो यदुपादानम् यह श्लोक श्लोकार सामसी माया को उपाधि रूप से स्वीकार करके जगत का जो उपादान कारण होता है और शुद्ध सत्व प्रधान माया को उपाधि रूप से स्वीकार करके जगत का जो निमित्त कारण होता है वही ब्रह्म तत्शब्द से कहा जाता है महा वाक्य आके तत्शब्द से कहा जाता है और त्वपद से कौन कहा जाएगा जब वही ब्रह्म मलिन सप्तान माया को अविद्या को उपाधि रूप से स्वीकार करता है तब त्वम से कहा जाता है तीन उपाधि हो गई तीन उपाधि का त्याग करना ईश्वर होने के लिए दो उपाधि एक है मलिन सतम प्रधान और एक शुद्ध सप्त प्रधान जीवक के लिए एक उपाधि मणिन सत्य कितने उपाधि हुई त्रितय अपनी परस्पर विरोधी छोड़ देंगे तो क्या रहेगा अखंडम सच्चिदानंदम आनंदम महावाक्य लक्ष्य थे महावाक्य के द्वारा लक्षणया या बोध्यते ज्ञाप्यते देखो ननो एवं लक्षणावृत्तिया वाक्यार्थ बोधनम क्वृष्टम इतिहास लक्षणावृत्ति से वृत्ति कहते हैं एक शक्ति और एक लक्षण दोनों को वृत्ति कहते है शक्ति भी एक वृत्ति है लक्षणा भी एक वृत्ति है शक्ति लक्षणा अन्यतर संबंध वृत्ति से तर्क संग्रह में कहा गया शक्ति क्या है पद पदार्थ के संबंध को शक्ति कहते पद के साथ पदार्थ का संबंध है घट पद के साथ घट अर्थ का संबंध है इसलिए घट कहेंगे तो अर्थ का स्मरण होता है लेखनी कहेंगे तो अर्थ का स्मरण होता है पद के साथ अर्थ का संबंध नहीं होगा पद कहने से अर्थ का स्मरण क्यों होगा अर्थ का स्मरण होता है तो पद के साथ अर्थ का कोई संबंध है एक संबंध में ज्ञान हुआ पद का ज्ञान हुआ तो अपर संबंधी स्मरण होता है यह होता नियम एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम एक का ज्ञान हुआ तो उसके संबंधी अन्य का स्मरण होता है पद का ज्ञान हो अगर पद सुना तो अर्थ का स्मरण होता है अर्थात में अर्थ देखने पर घटपद का स्मरण होता है घट कहता है तो पद पदार्थ का संबंध है उस सम्बंध को कहते शक्ति कहा गया अस्मात् पदार्थ अयमर्थ अर्थ बोधव्य पुस्तक पद से ये अर्थ समझना घट पद से ये अर्थ समझना घट पदार्थ घटे है पद शब्द पुस्तक के शब्द से अयमर्थ है ये पुस्तक रूप अर्थ समझना चाहिए इसे ईश्वर की इच्छा है ईश्वर ने इसे पहले बताया इस पद का ये अर्थ है इस पद का यह अर्थ है ईश्वर इच्छा को संकेत शक्ति कहते शक्ति ज्ञान होने पर शब्द से अर्थ ज्ञान होता है जिसको पद की शक्ति ज्ञान नहीं पद सुनने पर भी अर्थ ज्ञान नहीं होगा कोविदारम आनय क्या कहा आनय शब्द का अर्थ मालूम हो गया कोविदार का अर्थ मालूम हो गया हुँ. शक्ति ज्ञान नहीं तो कोविदार कहें तो कोबीदार कार्य कहोगे का अर्थ क्या है पता नहीं चलेगा जो अर्थ ज्ञान नहीं पद सुनने पर भी शादोबोध होगा इसलिए शक्ति ज्ञान नहीं होने से ज्ञान नहीं होगा कोबीदार शब्द की शक्ति कहाँ है अर्थ किस अर्थ में ये शक्ति ज्ञान आपको नहीं होने से कोविद आर पर अर्थ ज्ञान नहीं हुआ तो अर्थ ज्ञान होने के लिए शक्ति ज्ञान चाहिए शक्ति ज्ञान होने से पद से पदार्थ हाँ का स्मरण होगा जहाँ शक्ति के द्वारा अर्थ ज्ञान होता है ये शक्ति वृत्ति कहते शक्ति वृत्ति से अर्थबोध होता है गंगायाम जलम गंगायाम नौका गंगायाम मत्स्य ये शक्ति से गंगा प्रवाह में मत्स्य है नौका है जल है यह शब्द बोध होता है ये शक्ति वृत्ति से शब्दबोध होता है कहीं कहीं शक्ति वृत्ति से नहीं होकर के लक्षणा वृत्ति से शादबोद्ध होता है लक्षणा भी एक वृत्ति है क्योंकि शक्ति और लक्षणा दोनों से कोई एक संबंध को वृत्ति कहते हैं शक्ति भी के संबंध है पद पदार्थ का संबंध और लक्षण है शक संबंध है। शक्ति से जब अर्थ ज्ञान होगा अर्थ को कहते शक्य और पद होता है शक्त पद क्या होता है शक्त अर्थ होता है शक्य शक्य है पदार्थ पदार्थों को कहते शक्यार्थ भी कहते गंगा का शक्यार्थ है प्रवाह शक्ति गंगा पदी की प्रवाह में इसे शक्य हो गया गंगा प्रवाह और प्रवाह का संबंध तीर के साथ है गंगा प्रवाह तीर के साथ संबंध होने से शक्य संबंध रूप लक्षण गंगापद की तीर में होती है गंगापति की लक्षणा तीर में हुई ये लक्षणाम से भी शादबोत होता है गंगाया घोष घोषे आविरेपल ग्वाला की गाँव के पल्ली गांव प्रभा में नहीं है प्रभा गंगा के तीर में ऐसा लोक में भी प्रयोग होता है लक्षण से शब्द होता है गंगा एम घोष छत्रु यानती कुछ लोग जा रहे हैं एक व्यक्ति छत्री पकड़ा है कहते तो देखो छत्री नो यानती छत्र कहा था छता वाले सबके पास छता नहीं एक ही व्यक्ति के पास छता है वो तो छत्री नौ कहेंगे तो ये सब जितने जा रहे सब छत्री नब्द से कहा गया वो छता वाले को लेना और जिन कहा छता नहीं वो सब को लेना आपके आश्रम के महात्मा लोग कहाँ गए छीनुयां यो हमारे महात्मा छत्ते वाले एक ही व्यक्ति के बाद छता है और सात आठ लोग जा रहे तो इस सब का ज्ञान हो जाता है छत्रु यां ये अजहत लक्षण है छत्ते वाले को लेना और अन्य को भी लेना और कहीं कहीं भाग त्याग लक्षण है स्वयं देवदत्ता भाग त्याग लक्षण से आप होता है यहाँ तत्व से आज वाक्य में किस लक्षण करना भाग त्याग लक्षण ये जवर लक्षण अजहर लक्षण है भाग त्याग लक्षण तो अभी कहते लक्षणा वृत्तिया वाक्यर्थ बोधन वाक्यर्थ का ज्ञान कराना कहाँ दिखा गया को मतलब कहाँ दिखा गया इसे बताते हैं सोयम इत्यादि वाक्य सुधा तिदंतो त्याग न भाग योक आशयो आशयो यथा सोयम्यु सोय देवदत्त सोय जिस को काल देखाता अभी दिख्यता यही को देख्य सोय घट यही घट ही काल देखाता अच्छा देवदत्त किसी व्यक्ति को सो एम देवदत्त सह अयम एक तत्शब्द प्रयोग होता है तत्शब्द परोक्ष होता है पूर्व देखा था अभी नहीं तद्य स तत्काल में देखा था अयम इदम शब्द होता प्रत्यक्ष के लिए सो अयम देवदत्त एक देवदत्त के लिए सह शब्द प्रयोग करते हैं और अयम भी प्रयोग करते है क्योंकि तद्य सतकाल में पहले उसको देखा था अन्य देश में अन्य समय में अतीत काल में सह देवदत्त अयम जिसको पहले देखा था वो ये अयम देवदत्ता तो एक तद और एक इदम तद में तत्ता इदम ईद जिसमें तत्ता उसमें ईदता एक में रहेगी एक तत्ता है तद्य तत्काल के लिए है तत्काल के लिए तद्देश और एकदेश एक है और पूर्व काल वर्तमान काल एक है इसे तत्ता के साथ ईदनता का विरुद्ध है क्योंकि तद्देश के साथ इधम देश का और तत्काल के साथ ईदम काल का धन का विरुद्ध है जैसे जय विरोधा तद स्वयं इत्यादि वाक्यों में सोयम देवदत्त सोयम घटित इत्यादि वाक्यों में तदिदंत विरोधा तदिजनता तदम करके आगे तल करना तदिधनता अर्थ तत्ता और हिदंता पहला क्या है तत्ता दूसरा ईदंता तत्ता मत तद्देश तत्काल देवदत्त के साथ संबंधी ईदंता कात्काल दोनों विरोध है तद देश के साथ विरोधी किसका इस का और काल के साथ काल का विरोध होने से विरोधा तदंता यो हो तद का विरोध होने से भाग और त्याग न तदंता भाग का त्याग नो अयम देवदत्त में तत्ता विशिष्ट देवदत्ता अयम देवदत्त में ईदंता विशिष्ट देवदत्ता विशेषण है तत्ता और देवदत्त है विशेष्य यहाँ विशेषण है ईदंता और देवदत्त है विशेष्य तो उसमें एक अंश विशेषण अंश वहाँ तत्ता है यहाँ भी एक अंश विशेषण अंश ईदता है ये दोनों का विरुद्ध उनसे विशेष को त्याग नहीं किया विशेषण विशेषण एक भाग का त्याग कर दिया किस भाग का विशेषण भाग का भाग हो त्याग है एक भाग वहाँ भी तत्ता यहाँ भी ईद ये दोनों का त्याग कर दिया एक एक भाग त्याग किया पूरा त्याग नहीं किया वहाँ कौन वहा देवदत्ता विशेष रहा भी देवदत्ता विशेष रहा वहाँ विशेषण तत्ता का त्याग कर दिया यहाँ भी विशेषण जनता का त्याग कर दिया एक अंश का त्याग करने पर और एक अंश रहेगा कौन रहा देवदत्ता वहां तत्ता का छोड़ दिया यहाँ ईजनता का छोड़ दिया विरोधात भाग वो त्यागे न दो एक भाग यहाँ ईद एक भाग वहां तत्ता दो भाग होगी त्यागे न एक आश्रय यथा लक्ष्य थे तत्ता का आश्रय देवदत्ता ई जनता का आश्रय भी विशेषण दो है एक तत्ता और एक जनता दोनों विशेषण का आश्रय कौन है देवदत्त कितना देवदत्त है देख आश्रय अथा लक्ष्य लक्षण के द्वारा ज्ञान कराया जाता है स्वयं देवदत्त कहते वही देव तत्व यह है वो विशेषण त्याग करके एक देवदत्त तत्व का ज्ञान कराया जाता है अपने आप को ज्ञान हुआ स्वयं देवतत्त दूसरे को बताते स्वयं देवतत्त किसको संचय होता है यही वह है अथवा अन्य दूसरे बताते स्वयं देवदत्त ये ज्ञान को कहते प्रत्यान स्वयं देवतत्त स्वयं घट इसको कहते प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा का लक्षण है ज्ञानम जो ज्ञान तत्ता और विषय करता है उसको कहते प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा किस दंता, दंता को कहते ही ज्ञान तत्ता और तत्व तत्ता को विषय करने वाले को ज्ञान को कहते प्रत्यभिज्ञान स्वयं देवदत्त तो यहाँ दोनों विशेषण विरोधवन से त्याग करके एक आश्रय देवदत्त लक्षणा से बोधन कराया जाता है ठीक टीका मैं देख स्वयं देवत्याक्यू तदंतः स्वयं देवत इत्यादि वाक्यों में तदिदंत का अर्थ करते तेस एतः काल वैशिष्ट लक्षण तद्देश तत्ल एक तत्ल काल तद्देश काल और तार एक वैशिष्ट वैशिष्य संबंध तद्देश का संबंध एक तद्देश का संबंध तत्काल का संबंध ए तत्काल का संबंध ये दोनों ये वैशिष्ट लक्षण है वैशिष्ट्य लक्षण स्वरूप जिसका ऐसा जो तत्ता ईधनता जो धर्म है देवदत्तमी एक धर्म है तत्ता और एक धर्म ईदंता तत्ता का अर्थ है तदेश तत्काल वैशिष्ट तद्देश तत्काल संबंध ईधनता का अर्थ है तत्काल वैशिष्ट्य वैशिष्ट का संबंध एक तदेशल का संबंध है ये दो धर्म हो गए देवदत्त में एक देवदत्त में तत्काल का संबंध है तत्काल का संबंध तद देश का संबंध हो एक देश का संबंध एक साथ रहेगा एक साथ रहेगा एक साथ नहीं, नहीं रहेगा तद का संबंध एक देश का संबंध एक देवदत्त में एक साथ रहेगा तत्काल का संबंध एक तत्काल का संबंध एक युवती में रहेगा एक साथ नहीं रहेगा विरुद्ध हो गया विरोधात क्या अनुभव है विरोध होने से एक नहीं होगा विरुद्ध नहीं तो एक होता है विरुद्ध होने चाहिए क्या नहीं हुआ एक नहीं उनसे और स्वयं देवचत्ता में क्या कहा जाता है वही देवता विरोध है वहाँ तत्ता भी सीट हो जनता भी सीट दोनों विरुद्ध है एक कैसे होगा इसे भाग और त्याग न कौन किसी भाग को छोड़ना विरुद्धांश यो विरुद्धांश यो विरुद्धांस एक तत्ता और एक जनता विरुद्धांश हो त्यागे नरुद्धवांश दोनों वंश को त्याग कर देने पर वहाँ देवदत्त में तत्ता छोड़ दिया केवल देवदत्ता यहाँ ईधनता को छोड़ दिया केवल देवदत्ता दोनों वैशिष्य सम्बन्ध के, के आश्रय तत्ता का आश्रय देवदत्त ईधनता का आश्रय भी देवदत्त है एक आश्रय हो आश्रय दो है आए के एक आश्रय देवदत्त स्वरूपम एकमे यथा लक्ष्य थे एक स्वरूप लक्षण से बताया जाता है ठीक इसी प्रकार आगे बताएं बसाई या भावयो यथा। अभी जगत का तत्पद का अर्थ बताने के लिए जगत का निमित्त कारण और उपाधान कारण परमात्मा ब्रह्म है शुद्ध सत्य प्रधान माया को लेंगे तो निमित्त कारण तम प्रधान माया को उपाधि सिद्धिकारक अन से उपाधान कारण यह कहा किन्दु पहले जीव ईश्वर के लाया सत्य शुद्ध अभिशुद्ध अभिशुद्धि ध्यान माया विद्य से मत दो उपाधि कही गई माया है उपाधि ईश्वर के लिए अविद्या उपाधि जीव के लिए ये पहले कहा है एवं दृष्टान्त दाष्टान्तिक मे देवत में ये का दृष्टान्त यहाँ कैसे शाब्दोध होता है विरुद्ध का त्याग करके एक देवदत्त का ज्ञान कराया जाता है ये दृष्टान्त ये दृष्टान्त कथन करने के बाद वही दृष्टांतिक में तत्व तत्व तो तो एक तत्पद है ईश्वर के लिए सर्वज्ञात तो विशिष्ट ईश्वर अतम पदे अहंकार विशिष्ट अल्पज्ञात तो विषि जीव एक सर्वज्ञ विष्ट एक अल्पज्ञात विशिष्ट दोनों के एक होंगे सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान ये अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान दोनों के एक होंगे किंतु कहा जाता है श्रुति कहती तत्व तो को कोई सामान्य किसी के वाक्य नहीं श्रुति वाक्य निर्दोष है पौरुष है अपौरुष्ति जो पुरुष कुछ कहता है मनुष्य कहता है उसमें शंका है ये प्रमाण है अथवा नहीं है कोई कहता है गंगा जी में बहुत पानी आ गई तो फिर ये कहेंगे देखा है या किससे सुना है अच्छा देखा तो ठीक ज्ञान है इसे भ्रांति होगी अच्छा ठीक देखा तो है होगा किंतु किन्तु ठगने के लिए बोल देता है झूठ बोलता है सत्य बोलता है ये संशय है पुरुष का कहने पर इसको यथार्थ ज्ञान हुआ या भ्रम हुआ और ज्ञान हुआ है अथवा नहीं जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है या जान झूठ बोलता है ये पौरुष वाक्य में संशय है किन्तु अपौरुष वाक्य में यह संशय नहीं है सचिव के सेवन से उसमें यह अप्रमाण्य विप्रल दोनों को ठगने की इच्छा करणाठ कर्ण ठीक नहीं तो ब्रह्मज्ञान हो गया ये सो शंका नहीं है तत्मसी तत्म तमसी जो सदैव समय दमग्रासम एक अद्वितीय ब्रह्म ही था वही जगत का कारण सत्यम सत्मा तत्म वही सत्य है वही आत्मा है और तुम वही हो ऐसी स्थिति में छांदोग्य में आया न बाराया तत्व तो तो से कहा गया यह अप्रमाणी इसलिए तत् और तत् और तम अर्थ में जो विरुद्ध है उपाधि दोनों को छोड़ देंगे तो लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य में एकत्र तो तो होने में कोई आपत्ति नहीं माया विद्य विद उपाधि पर जीव परं परं लक्ष्यते लक्ष्यते अखंडम लक्ष्यते ब्रह्म लक्ष्यतें प्रकार जिस प्रकार स्वयं दिवदत्तीक्य में दोनों विरुद्धों से छोड़ दिया विरोधन सत्ता और विधानता का ठीक इसी प्रकार ये एवं परजीव उपाधि माया विद्य विजीव परमात्मा और दोनों की उपाधि विवचन है माया चिद्या च माया विद्य दोनों उपाधि विरुद्ध है एक शुद्ध सत्य प्रधान एक मल्य सत्य प्रधान दोनों उपाधि के कारण ईश्वर में सर्वज्ञ तो माया के कारण जीव में अल्पज्ञत तो अविद्या के कारण ये माया और अबिद्य दो उपाधि पर हो उपाधि द्वितीय दिवचने इनको विहिया विरुद्ध है तत्ता जनता का त्याग कर दिया यहाँ माया और अविद्या का त्याग कर देना क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध है अखंडम सचिदानंदम शुद्ध रहेगा आश्रय माया छोड़ दिया तो शुद्ध चैतन्य रहा अविद्या छोड़ दिया तो शुद्ध चैतन्य रहा वही अखंड निरवय भाई सचिद आनंद तो सदरूप चिद रूपे आनंद रूपे सहत असत नहीं चिद रूपे जड़ नहीं आनंद दुखा नहीं ऐसा सचिता आनंद परम ब्रह्म लक्ष्य लक्ष्यते पर ब्रह्म ही लक्षणा से बोधन करा जाता है तुम वही परम ब्रह्म हो ऐसे कहा जाता है दोनों का त्याग करके ऐसा बताने से शिष्य को ज्ञान होगा अहम अस्मी ब्रह्म एवं काम देवदत्ती इत्यादि वाक्य इसी प्रकार जैसे स्वयं देवदत्त वाक्य में दिध्वंस सत्ता जनता का त्याग करके एक आश्रय देवदत्त लक्षणा से बताया जाता है ठीक इसी प्रकार तदवत परजीव उपाधि परमात्मा और जीवात्मा में दो उपाधि उपाधि भूते विवचन माया विद्य माया और अविद्या माया क्या है अविद्या क्या है पहले कहे गई पूर्वोक्त शुद्ध सत्वप्रधान है माया मौीन सत्व प्रधान है अविद्या पहले कह गए दोनों विशेषणों को छोड़ देंगे तो शुद्ध चैतन्य रहेगा तत्व बधिमाया लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य अखंडम अकार्थ भेद रहितम रह अखंडम भेद रहित सच्चिदानंदम पर ब्रह्म महावाक्य ने लक्षित पर ही महावाक्य के द्वारा लक्षण से कहा जाता है माया वा, अभन्दंग अभन्दंग शक्ति से जिस अर्थ का ज्ञान होता है उसको कहते शक्य शक्य अर्थ घट पद अर्थ और जो अर्थ है वो शक्य है पुस्तक पद का ये शक्य अर्थ है शत्रि पद का सत्र वाले शक्य अर्थ है गंगा पद का शक्य अर्थ प्रभा है शक्ति गंगापदिक शक्ति जिसमें वो शक्य होगा पदे शक्त अर्थ होता है और गंगा के की लक्षण कहते तीर में तो तीर शक्य नहीं है गंगापद का शक्य नहीं तीर पद का तो शक्य होगा अर्थ तो तीर तीर जो गंगा तट तो तीर पद का सत्याार्थ है गंगा पद का सत्या पद का सत्या प्रवाह तो तीर को गंगा का क्या कहेंगे लक्ष्य लक्षण के जो जिसका बोध होता उसको कहते हैं लक्ष्य शक्ति के द्वारा जिसका बोध होगा होगा शक्य गंगापद की शक्ति प्रवाह में है तो प्रवाह हो गया गंगापद का शक्य अर्थ और गंगापद पद की लक्षण तीर में है इसलिए तीर है गंगापद का लक्ष्यार्थ। अर्थ उसको कहते लक्ष्य लक्षणा के द्वारा जिसे अर्थ बोध होता है होता है लक्ष्य तो शक्ति के द्वारा जो अर्थ उपस्थित होता है उपस्थित होता है होता है शक्य अब ये महाभाग्य के द्वारा अखंडम सच्चिदानंद ब्रह्म लक्ष्य इसे कहा गया अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है लक्ष्य महावाग्य का लक्ष्य कौन हुआ अखंडम सच्चिदानंद ब्रह्म ये लक्ष्य है अब ये जो लक्ष्य है इसके ऊपर शंका है पूरा पक्षी पूछेगा ये लक्ष्य है क्या सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य है अथवा निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य है शुद्ध निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य है जो जीव को ज्ञान होगा हम सिंह ये शुद्ध निर्विकल्प ब्रह्म अथवा सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य है सभीिकल्प ब्रह्म को लक्ष्य मानेंगे तो उससे उसके ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा सभी कल्प ब्रह्मों को लक्ष्य मानेंगे तो उसके ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा क्योंकि सभी कल्पकार से क्या है विकल्प वाला विकल्प वाला जो होगा वो पारमार्थिक नहीं, पारमार्थिक पारमार्थी कहते निर्विशेष निर्विकल्प शुद्ध है यदि उसमें कोई विकल्प कल्पना गुण देश जाति संबंध कुछ मान लेगी वो मिथ्या है उसके ज्ञान से मुख्य कैसे होगा तो ब्रह्म सत्य ब्रह्म के ज्ञान से होगा इसलिए सविकल्प लक्ष्य मानेंगे तो उसके ज्ञान से मुख्य नहीं इसलिए निर्विकल्प ब्रह्म को लक्ष्य कहना पड़ेगा क्यों निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य होता है ये ये कहीं नहीं दिखा गया कहीं भी गंगा का लक्ष्य अर्थ तो होता है तीर तीर निर्विकल्प नहीं तीर में धर्म है तीरत्व जितने लक्ष्य अर्थ दिखा गया लोक में सी कुछ न कुछ विकल्प विशेषण धर्म है निर्विशेष वस्तु एक ही ब्रह्म है ब्रह्म को छोड़कर और सारा प्रपंच में ब्रह्मांड में कोई निर्विकल्प नहीं कोई लक्ष्यार्थ देखें तो सब सभी कल्प ही है निर्विकल्प कहीं लक्ष्य नहीं होता है जितने गंगा पदकार तीर छत्र पदकार छत्र वाले जितने सब व्यक्ति है काम का सदकार का श्वान बिराल सब हो गए इस प्रकार अलग अलग लक्ष्य है श्वेत पदकार श्वेत अश्व जितने लक्ष्यार्थ होते हैं तब सविकल्प होते कोई निर्विकल्प नहीं होते ये कहीं दिखा नहीं गया निर्विकल्प ब्रह्म निर्विकल्प कोई वस्तु लक्ष्य है ऐसा नहीं दिखा गया और नहीं दिखा जाने पर भी मान लेगी वही को छोड़ करके तेज को छोड़ करके कोई गर्म होता है दूसरा तो कोई कहेगा कोई तो पदार्थ गर्व नहीं तेज क्यों गर्म होगा नहीं दिखा गया कोई गर्म नहीं दिखा गया तेज क्यों गर्म होगा तेज को गर्म मानेगे? अन्य कोई गर्म नहीं नहीं दिखा गया तेज तो गर्म अनुभव होता है कहीं नहीं दिखा गया किन्तु तेज तो गर्म है तो नहीं दिखा जाने पर भी यदि संभव है तो मानेंगे दिखते गर्म अनुभव होता है मानना पड़ता है तो इस प्रकार कहीं निर्विकल्प तो लक्ष्य होता है ऐसा नहीं दिखा गया नहीं दिखने पर यदि संभव है तो मानना पड़ेगा पूर्विकता संभव ही नहीं क्योंकि जिसको लक्ष्य आप कहोगे जैसे जिसको मनुष्य कहेंगे उसे मनुष्यत्व तो रहेगा जिसको गौ कहते तो उसमें गो तो रहता है जिसको द्रव्य कहते तो उसमें द्रव्य तो पृथ्वी कहते तो पृथ्वी तो जिसको लक्ष्य कहेंगे उसमें क्या रहेगा लक्ष्य तो धर्म जिसमें रहेगा एक धर्म मान लिया और निर्विकल्प हुआ नहीं। कोई भी धर्म रहा तो निर्विकल्प नहीं है, निर्विकल्प आया तो कोई विकल्प धर्म विशेषण गुण कुछ भी नहीं रहे जो लक्ष्य उसको आप मानो निर्विकल्प का आप कहते लक्ष्य लक्ष्य कहें तो उसमें लक्ष्य धर्म आ गया निर्विकल्प संभव है इसलिए निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य निर्विकल्प लक्ष्य होता है ये कहीं दिखा नहीं गया और संभव भी नहीं है इसी प्रकार पूर्व पिछय आक्षेप करता है ये लक्षण के द्वारा जो आपको ब्रह्म ज्ञान कहते हो ये कौन सा ब्रह्म होगा सविकल्प या निर्विकल्प सविकल्प ब्रह्म ज्ञान से मुख्य नहीं होगा क्योंकि मिथ्या है मिथ्या वस्तु के ज्ञान से क्या मुख्य होगा और निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य कहेंगे तो निर्विकल्प लक्ष्य होता है कहीं दिखा नहीं गया और संभव भी नहीं इस पर आप वैसी पूछेगा